गीता तत्व चिंतन, सद सत विवेक वेदांत और सांख्य दर्शन में भेद वेदांत और कुछ आगे जाता है वह सांख्य के तत्व को स्वीकार तो करता है पर वह प्रकृति को असत मानता है सांख्य के समान सत नहीं वह मात्र ब्रह्म या आत्म तत्व को ही सत मानता है और प्रकृति को ब्रह्म की अनिर्वचनीय माया शक्ति का परिणाम समझता है वेदांत का आत्म तत्व सांख्य के पुरुष के साथ स्वरूपतः समान होता हुआ भी वेदांत आत्म तत्व को एक रस एक मेवा द्वितीय मानता है सांख्य के पुरुष के समान अनंत नहीं परा तथा अपरा प्रकृति वेदांत के दृष्टि में यह प्रकृति प्राण और प्रकाश इन दो तत्वों से बनी है प्राण एनर्जी का बोधक है और आकाश मैटर का मैटर का प्रश्नोपनिषद ने इन्हीं दो तत्वों को क्रमशः प्राण और रथी कहकर पुकारा है प्राण जब आकाश पर अपनी क्रिया करता है तब प्रकृति में जो कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है विकार उत्पन्न होता है यही प्राण और आकाश की भी साम्यावस्था है प्राण के आकाश में गतिशील होने पर गुणों की यह समता नष्ट हो जाती है और सारा कार्य समुदाय क्रमशः उत्पन्न होता है प्रकृति के इस रूप को गीता में अपरा कहकर पुकारा गया है जो जड़ और अष्टधा विभाजित है इसके पीछे जो चेतन तत्व है जो आत्मा की सन्निधि के कारण जीव की उपाधि ग्रहण करता है उसे गीता ने परा प्रकृति कहकर संबोधित किया है इसी को क्रमशः क्षर और अक्षर या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहा है आत्मा परमात्मा पुरुषोत्तम ब्रह्म या परम मूल कारण प्रकृति के इन दोनों रूपों से परे है और एकमात्र वही सत है गीता में श्री भगवान कहते हैं भूमिरापो नलोवायु खम मनोबुद्धिव अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट था अपरेयमित प्रकृति विद्य में पराम। जीव जीवभूता महाबाहो येदम धारिय जगदनी भूतानी सर्वाणीधारय अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलयस्था मत् परतरम न किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वदं प्रोत सूत्रे इव अर्था पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच सुक्ष्म भूत मन बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है यह अपरा अर्थात निम्न श्रेणी की प्रकृति है हे महाबाहो यह जानो कि इससे भिन्न जगत को धारण करने वाली परा अर्थात उच्च श्रेणी की जीव रूप मेरी दूसरी प्रकृति है समझ रखो कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं सारे जगत का प्रभाव यानी मूल और प्रलय यानी अंत में मैं ही हूँ हे धनंजय मुझसे परे और कुछ नहीं है धागे में पिरोए हुए मणियों के समान मुझ में यह सब गुथा हुआ है प्रकृति का कारण परमात्मा इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के ये दोनों रूप जिनसे यह सारा चराचर जगत उत्पन्न हुआ है साक्षात उस परम तत्व से ही निकले हैं अर्थात प्रकृति भी वस्तुतः स्वयं एक कार्य है और उसका कारण है परमात्मा जिसे श्री शंकराचार्य ने परम मूल कारण कहकर पुकारा है मुंडक उपनिषद भी इसी अर्थ को ध्वनित करते हुए कहता है एक तस्मा जायते प्राणों मन सर्वेन्द्रिया चम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस् धारणी इस परम पुरुष से प्राण सब इंद्रिया आकाश वायु अग्नि जल और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं प्रश्नोपनिषद में भी पिपला ऋषि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं स प्राणम असृजत प्राणाश्रद्धा खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रियम मनोन्नम अन्ना तपो मंत्रा कर्म लोका लोके नाम च उस पुरुष ने प्राण को रचा फिर प्राण से श्रद्धा